के के ब्लॉग की एक और पेशकश। दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि संसार प्रस्तुत है निदान फॉल कुछ कुछ रचनाएं बेसन की रोटी रोटी पर। बेसन की खट्टी चटनी जैसी माँ यार आती है चौका चिमटा जैसी माँ बांस की खाट के ऊपर हर आहट पर कान करे आधी सोई आधी जागी, थकी दोपहरी तो जैसी माँ चिड़ियों के चहकार राधा मोहन अली अली मुर्गी की, मुर्गी की आवाज से सीखती घर की कुंडी, कुंडी जैसी बीवी बेटी बहन पड़ोसन, पड़ो थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी थोड़ी सी सब में दिन भर एक के ऊपर चलती बांट के अपना ना चेहरा हुआ था आ गई फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी रोटी पर की सौंधी जैसी मामा। वो शोक शोक नजर सावदी सी एक लड़की वो शोक शोक नजर सावदी सी एक लड़की जो रोज उनकी गली से गुजर जाती है सुना है वो किसी लड़के से प्यार, प्यार करती है, बाहर हो के तलाशी करती है वो नजर लड़की, ना कोई ना मेल ना कोई लगाव है, है लेकिन, लेकिन न जान बस बस उसी वक्त जब जब आती है कुछ इंतजार की कुछ हो गई है मुझे कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे एक एक अजनबी भी जरूरत हो गई है मुझे मेरे बरडे के आगे, आगे या फूस, फूस का छप्पर गली, गली के बोर्ड पे खड़ा हुआ सा, एक एक पत्थर, वो झुकी हुई बदबा ऐसी नीम शाख। और आ, उस पर जंगली कबूतर के घोसले का निशान यह सारी चीजें कि जैसे, जैसे मुझ में शामिल है, है मेरे दुखों में मेरी, मेरी हर खुशी में, में शामिल है, है, है मैं चाहता हूं कि, कि वो भी यूं, यूं, यूं ही गुजरती रहे से लड़की लड़के प्यार करती रहे वो शोक शोक नजर सावधानी सीती जो रोज मुझू से से अपना कम लेके कहीं और न जाया जाए अपना लेके कहीं और न जाया जाए घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं उन, उन चिरागों को हवाओं ऐसी सजाया जाए बाग में जाने, जाने के, के आदाब हुआ करते हैं बाग में जाने, जाने के, के आदाब हुआ करते हैं किसी को नव से नो ऐसी खुदकुशी शर्मी की हिम्मत नहीं होती सबसे कोशिश करने की हिम्मत नहीं, नहीं, नहीं होती सब में और, और कुछ दिन, दिन यूं यू, यू, ही औरों को सताया जाए घर से, से मस्जिद है, है बहुत दूर, दूर चलो, चलो यूं कर घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया हसाया किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया हसाया अपना गम लेके कहीं कहीं और सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों जो सजाया जाए, अपनी मर्जी से अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी ऐसी कहा अपने सफर के हम हैं, रुक रुक हवाओं का जिधर है उधर भी हम हैं, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने, अपने ही घर में किसी दूसरे घर हम हैं। है। वक्त के साथ है, है, मिट्टी है, है मिट्टी का सफर सदियों सथी तक। किसको मालूम के कहां है, हैं हैं, कि किधर किधर किधर हैं? किधर हैं। हम है। चलते रहते कि चलना है मुसाफिर सोचते रहते हैं कि किस राह गुजर हैं? में ही गिरे जाते हैं हर दौर में हम हर हर कल्कार की बेनाम खबर हैं अपनी मर्जी ऐसी कहां, कहां अपने सफर के हम है रुख रुक हवाओं का जिधर का है उधर उधर हम चार ऐसी फूल से या मेरी जुबान से सुनिए चार से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए सबको सब आता, सब सब आता नहीं दुनिया को सता कर जीना सबको आता नहीं दुनिया को सता कर जीना जिंदगी क्या है मोहब्बत की से सुनिए क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए क्या जरूरी है कि हर, हर पर्दा उठाया जाए मेरे हालात अपने ही मकान ऐसी मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का मैं मैं खामोश हूँ यहाँ मुझको वहाँ सुनिए कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी की तहरीरें कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी ही तहरीर किसने क्या लिखा है ये आगे रवा ऐसी चांद में कैसे किसी घर की खुशी चांद में कैसे किसी घर की, की खुशी ये कहानी किसी मस्जिद की से अभी आप सुन रहे थे फाज़ली की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं वाजिद स्वर भारतीय परिम